देवी भागवत आठवां स्कंध नारद द्वारा भगवान अनंत का यशोगान तथा नरक नरकनावली भगवान नारायण कहते हैं महाभाव नारद सनातन पुरुष हैं इन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है एक समय वे ब्रह्मा की सभा में गए और भगवान अनंत की आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने लगे जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु सत्वादि प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है तथा जिनका रूप अनंत एवं अनादि है और जो अपने में प्रमपंचात्मक नाना प्रकार के जगत को धारण किए हुए हैं उन भगवान शंकरसन के रहस्य को भला कोई कैसे जान सकता है जिनमें यह सदसदात्मक अर्थात कार्य कारण भूत समस्त प्रपंच भाष रहा है तथा स्वजन व्यक्तियों को वशीभूत करने के लिए की हुई जिनकी पराक्रम पूर्ण लीला को मृगराज सिंह ने अपनाया है उन भगवान शंकरसन ने हम पर विशेष कृपा करके यह परम सात्विक स्वरूप धारण किया है कोई दुखी अथवा पत्नोन्मुख व्यक्ति अनायास हसी के रूप में भी यदि उनके सुने हुए नाम का एक बार उच्चारण कर लेता है तो उसके अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं फिर ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मुख्योपुर दूसरे किस देवता की शरण में जाए इन भगवान शेष के सहस्त्र मस्तक हैं अनंत होने के कारण इन्हें अमित पराक्रमी कहा जाता है पर्वतों नदियों समुद्र एवं समस्त प्राणियों में सुशोभित जब भूमंडल इनके एक मस्तक पर इस प्रकार ठहरा हुआ है मानो धूल का एक सूक्ष्म कण हो किसी के हजार जीव भी हों तब भी वह इन सर्वव्यापी प्रभु के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता ऐसी अनुपम शक्ति से शोभा पाने वाले भगवान अनंत के वीर अच्छे गुण और प्रभाव की सीमा नहीं कही जा सकती वे रसातल के मूल भाग में परम स्वतंत्र होकर विराजमान हैं। चराचर जगत की स्थिति बनी रहे एतदर्थ तदर्थ उन्होंने लीलापूर्वक पृथ्वी को धारण कर रखा है मुनिवर मनुष्यों के जैसे कर्म होते हैं उन्ही के अनुसार उनको उच्च नीच गतियों की प्राप्ति होती है उन्हें कर्म का परिपाक कहा जाता है तुम यदि जानना चाहते हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ तुम यह प्रसंग सुन सकते हो नारद जी ने कहा भगवान आप प्राणियों के विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को हमें सुनाने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ही गतियाँ भी पृथक पृथक हुआ करती हैं श्रद्धा में भी सदा तीन प्रकार के भेद होते हैं अतः उनके फल में भी विभिन्नता होना स्वाभाविक है कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा हो तो कर्म के फल फलस्वरूप उसे सुख प्रद मिलती है राशि श्रद्धा होने से वह कष्ट प्रद का अधिकारी होता है तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है जो श्रद्धा के तारतम्य से फल में भी विचित्रता बतलाई गई है माया अनादि है इसके बनाए हुए कर्म ही गतियों के उत्पादक हैं ये गतियाँ सहस्त्रों की संख्या में हैं नारद त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अपने स्वात नामक पितृगण तथा अन्य पितर भी निवास करते हैं यह स्थान पृथ्वी से नीचे और अतल लोक से ऊपर है ये सत्य स्वरूप है ये परम समाधि लगाकर इस प्रकार की आशा लगाए बैठे रहते हैं शीघ्र हमारे वंशजों का कल्याण हो जाएगा वहीं पितरों के स्वामी भगवान है प्राणियों को वहाँ ले जाते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना यमराज का प्रधान कर्तव्य है अपने गणों के साथ रहकर वे विचार पूर्वक कर्म और दोष के अनुसार प्राणियों को यथोचित दंड दिया करते हैं वे परम ज्ञानी हैं अपने गणों को सदा सावधान करते रहते हैं यथा स्थान लियुक्त उनके समस्त गण भी धर्म के रहस्य से पूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी हैं। नारद नरकों की संख्या 21 बताई गई है कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 28 है मैं क्रमशः इनका वर्णन करता हूँ तामिश्र अंधतामिश्र रौरव महारौरव कुंभिपाक कालसूत्र अशिपत्र शुकर्मुख अंधकूप कृमिभोजन संद्तूर्मी वज्रकंटक सालमली, वैतरणी पुयोध प्राणरोध विसन कालाभक्ष सारमेयादन, अभिचि अयहपान, पान क्षारकदम रक्षोगण भोजन शूल प्रोध दंतुखतारोध पर्यावर्तन और सूचीमुख इन नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार इनमें यातना शरीर प्राप्त करके जाने को बाध्य होते हैं